पिता का धन पुत्र को तब मिलेगा जब वह चार शर्तों को पूरा करे पहली बात तत्व सु मा पुत्र को पिता की कृपा की सदा आकांक्षा करनी चाहिए यदि पिता की परवाह नहीं करेगा तो फिर पिता काय को उसका पालन करेगा काय को उसको अपना दाए भाग देगा फिर भुंजाने एव आत्मक्रतम विपाकम्। यदि पिता दंड दे तो उस दंड को भोगने के लिए पुत्र को तैयार रहना चाहिए कि पिता दंड दे रहे हैं तो दंड भी मैं भोगूंगा तो भुंजाने एव आत्मक्रतम विपाकम्। उसने जो विपाक किए हैं कुकर्म तो किए हैं उनके दंड को भोगने के लिए वो तैयार है दूसरी शर्त हो पिता अनुकंपा को चाहे पिता के द्वारा दिए गए दंड को भोगने के लिए तैयार रहे तीसरा है हृद्वार बपुर नमस्ते हृदय वाणी और शरीर इनके द्वारा पिता को प्रणाम करे और पिता की सेवा करने में लगा रहे पिता की सेवा भी करे और चौथी एक शर्त है वो है जीवे तो वो जिंदा भी रहे ये जिंदा नहीं रहेगा तो फिर पिता का धन उसको नहीं मिलेगा ऐसे ही भक्ति में निरंतर निरंतर उसको लगे रहना चाहिए साधन को भी छोड़ना नहीं चाहिए पिता की अनुकृपा मिल गई अब क्या है अब भजन छोड़ दो ऐसा नहीं है ठाकुर की कृपा मिल गई कुछ शरीर में स्वास्थ्य धन यश थोड़ा सा मिल गया भले बहुत कृपा मिल गई ठाकुर जी खूब कुरपाए खूब कुरपाए हैं और भजन छोड़ दिया आजकल कृपा का यही अर्थ हो गया क्योंकि कैसे हो ठाकुर तो जी की कृपा है कृपा का मतलब धन धान्य ठीक ठाक है शरीर ठीक ठाक है बस यही मानते हैं कृपा का मतलब परंतु ये कृपा का मतलब नहीं है कृपा का मतलब है कि भजन किया जा रहा है ये मुख्य कृपा है तो तत्वा में सुसम्ष माना आपकी अनुकंपा को सदा चाहे माने भजन निरंतर बना रहे और भूनिया ने आत्मकृतम विपाकम यदि कहीं कष्ट आ रहे हैं तो उसको ये माने कि मेरे कर्मों का ये फल है या भजन के अपराध का सेवा अपराध नामा अपराध का फल फल है और उस की की नामा अपराध निवृत्ति कराने के लिए मुझे ये कष्ट प्राप्त हो रहे हैं तो कष्ट जब भी आए उस समय ये विचार करना चाहिए कि मेरे अपराधों का एक फल है और हृद्वान बपुर विद्वन नमस्ते श्री प्रभु की निरंतर निरंतर सेवा करें जैसी भी परिस्थिति है जो भी उपलब्धता है उस उपलब्धता के आधार पर ठाकुर की सेवा करते हुए विराजमान और चौथी बात है कि निर्ज भजन में लगा रहे जीवितों जीवित रहे भजन को जा जागृत रखे ऐसा जो व्यक्ति है वो मुक्ति प्रदेश दायभा उसे मुक्ति साइज में ही मिल जाएगी मुक्ति पद के कई तरह से अर्थ किए मुक्ति पद का एक अर्थ है जिनके चरणों के द्वारा ही मुक्ति होती है मुक्ति जिनके चरणों में क्योंकि ज्ञान है सात्विक और भक्ति है निर्गुण भक्ति के प्रभाव से संसार की निवृत्ति होगी एक बार ये विचार कर लेने पर भी मान लेने पर भी कि जगत मिथ्या है फिर से जगत में आसक्ति हो जाएगी ये संभव है क्योंकि ज्ञान सात्विक है और सात्विक ज्ञान को रजोगुण तमोगुण से आवृत्त होने में देर नहीं लगती है परंतु भक्ति चिन्ह में है भक्ति के द्वारा संसार की आसक्ति की निवृत्ति हो जाती है ज्ञान के द्वारा संसार की आवृत्ति की निवृत्ति होने पर भी फिर से विषयों में आसक्ति हो सकती है क्योंकि ज्ञान है सात्विक और भक्ति है निर्गुणा निर्गुणा के द्वारा त्रिगुणात्मक वस्तु का निषेध होगा के द्वारा संपूर्ण का निषेध नहीं होगा उपवर्धन हो जाएगा सत्यगुण रजोगुण तमोगुण को दबा देगा परंतु कभी मौका पाकर के रजोगुण तमोगुण भी दोबारा सत्य गुण को अपना लेंगे इसलिए एक ज्ञानी श्रद्धा को भी भक्ति का अपने साधन का एक अंग मानता है भक्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति कराने में अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है श्री शंकराचार्य भगवतपाद ये करते हैं कि मोक्ष साधन सामग्री भक्ति एवं गरिया शंकराचार्य भगवत् के वचन है कि मोक्ष साधन की संपत्ति में भक्ति ही गरियान होकर के सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होकर के विराजमान है जहां अष्टांग योग का वर्णन किया उस अष्टांग योग का वर्णन करने के बाद में भी श्री पतंजलि महर्षि वे कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान अष्टांग योग से आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होगा परंतु ईश्वर प्रणिधाना विकल्प में दे रहे हैं कि यदि किसी ने अष्टांग योग का सेवन नहीं किया है तब भी वो चित्रवृत्ति का निरोध और आत्मस्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त कर सकेगा ईश्वर प्रणधान करने पर ईश्वर का निरंतर निरंतर ध्यान करने पर उसे आत्मस्वरूप का बोध भी प्राप्त हो जाएगा ईश्वर प्रधान इसलिए भक्ति बहुत बहुत आवश्यक है तो भक्ति पदे का एक अर्थ हुआ श्री गोविंद के चरणारिंद के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है मुक्ति पदे दाय भाग एक अर्थ हुआ मुक्ति का मुक्ति पदे से का दूसरा मतलब है कि मुक्ति के लिए उसे अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा संसार की निवृत्ति भक्त करने वाले को एक भक्त को संसार की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी यह मुक्ति पद का दूसरा अर्थ हुआ मुक्ति पदे से का तीसरा अर्थ हुआ कि प्रेम के माधुर्य को भोग करके एक भक्त मुक्ति को पैरों से ठुकरा देता है मुक्ति पदे मुक्ति है चरण में जिसके अर्थात वो मुक्ति को भी ठुकरा करके केवल कृष्ण सेवा चाहता है साइज मुक्ति नहीं चाहता है तो मुक्ति पदे और ये वस्तु तो दाए भाग दाए भाग का मतलब है कि पिता के धन के समान बिना परिश्रम के ही उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो मुक्ति तो भक्ति के साथ में अपने आप प्राप्त हो जाए तो मुक्त पद का एक अर्थ हुआ ठाकुर जी ठाकुर का एक नाम है श्री कृष्ण का ही एक नाम है मुक्त पद वे मुक्ति स्वरूप होकर के विराजमान हैं संसार की निवृत्ति करने वाले हैं दूसरा अर्थ हुआ मुक्त पद का कि भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण चरणारविंद के चरणों के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है यदि केवल शुष्क ज्ञान को लेकर के मुक्ति चला आ, मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना पड़े तो शुष्क ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती है उसके लिए श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक जगह वर्णन किया कि परम पदम तथा पतन तेधो नादृद युष्म यदि किसी ने श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय नहीं ग्रहण किया तो बड़े कठिन से तो उसको अपवाद की प्राप्ति होगी और अपवाद न्याय की प्राप्ति होने पर पुनः वह धरती में गिर जाएगा नीचे गिर जाएगा इसलिए एक सच्चा ज्ञानी श्री शंकराचार्य मरस्वती श्री श्री अखंडान सरस्वती करपात्री जी जैसे जो सच्चे ज्ञानी हैं वे कभी भी भगवत स्वरूप को प्राकृत नहीं कहते। जो अधिकचरे ज्ञानी हैं, वो भगवत स्वरूप को माइक कह देंगे पर जो सच्चे विद्वान हैं वे कभी भी भगवत स्वरूप को मारित नहीं कहेंगे वे लोग भगवत स्वरूप को श्रद्धा श्रद्धा चिन्ह करके ही मानेंगे और भक्ति के प्रभाव से संसार मेरा दूर होगा विवेक को तो हमने धारण किया परंतु तो संसार की निवृत्ति संसार बना रहेगा विवेक को धारण करने पर भी ये समझ तो जाएंगे कि संसार झूठा है परंतु संसार हटेगा नहीं जैसे एक शराबी खूब अच्छी तरह से जानता है कि शराब बहुत नुकसान देने वाली है पर शराब छूटती नहीं इसी तरह से केवल ये ज्ञान प्राप्त कर लेने पर यह विचार मात्र कर लेने पर कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या संसार छूटता नहीं संसार को छुड़ाने के लिए बड़े से बड़े ज्ञानी को भी श्री राम नाम का तारक मंत्र का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा तब तारक मंत्र के द्वारा राम नाम के प्रभाव के द्वारा संसार की उससे निवृत्ति होगी इसलिए भगवत स्वरूप चिन्मय होकर के ही विराजमान है तो मुक्ति पदे का तात्पर्य है कि भगवान के चरणार्विंद के आश्रय के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है फिर मुक्ति पदे का तात्पर्य है कि जब भगवान के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त हो जाता है तो वो मुक्ति को भी ठोकर मार देता है अच्छा मुक्त पदे का चौथा अर्थ हुआ कि मुक्ति तो उसे रास्ते में अपने आप ही मिल जाएगी उसके लिए अलग से प्रयास करने की उसको आवश्यकता नहीं होगी दाय का मतलब है कि बिना परिश्रम के ही उसे मोक्ष की प्राप्ति सहज रूप में ही हो जाएगी परंतु मुक्ति शब्द कहीं रूढ़ है साइज मुक्ति में ब्रह्म में प्राप्त करने में इसलिए भक्तदान मुक्ति शब्द का प्रयोग करने में भी उच्चारण करने में भी संकोच करते हैं वे भक्ति शब्द का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि अपवर्ग या मुक्ति का अर्थ भक्ति ही होता है श्री श्रीमद् भागवत की महिमा में भारतवर्ष की महिमा में पंचम स्कंद में श्रीमद् भागवत में कहा गया कि यथावर्ण विधाना नाम अपवर्गचापुर अनिल भगवते वासुदेव वासुदेव अन्य निमित्त भक्ति योग लक्षण यदा महा ये महामुरुष प्रसंग ये श्रीमदभागवत के पंचम का गद्य है और इस गद्य में ये कहा गया कि यथावर्ण विधानना अपवर्गस्प उसे वर्ग अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति होती है मोक्ष किसका नाम है उसकी व्याख्या स्वयं कर रहे हैं श्री सुखदेव जी के भागवत परमात्मा ने अनन्न्य भक्ति योग लक्षण भगवान में अनन्न्य भक्ति योग लक्षण जो अपवर्ग है तो भक्ति योग को ही अपवर्ग कहा गया उस अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति उसे हो जाती है क्योंकि नाना अविद्या रंधन अपवर्ग इसका तात्पर्य क्या है माने दूर हो गया है वर्ग माने अविद्या की ग्रंथि धर्म अर्थ काम इनकी अभिलाषाएं जहां दूर हो जाती हैं इसलिए उसका नाम अपवर्ग है तो त्रिवर्ग जो है वो त्रिवर्ग को दूर करके श्री भगवत चरणारंद की सेवा उसका नाम अपवर्ग है तो अपवर्ग की भी प्राप्ति उसे हो जाती है तो तत्वा समीक्षा आपकी अनुकंपा को हम चाहें साधक का यह कर्तव्य है कि ठाकुर की कृपा को चाहे और भुंजान एवात्मक्रथम विपाकम यदि हम पर कोई पाप बने हैं या सेवा प्रार्थ बने हैं उनको भोगने के लिए मानसिक दृष्टि से हम सर्वथा तैयार रहेजिकली हम तैयार रहें तो भुंजान एवात्मक्रतम विपाकम और हृद्क बपुर नमस्ते हृदय वाणी और बपू इनके द्वारा श्री प्रभु को देह और दैहिक अहमता और ममतास्पद जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम समर्पित करते रहें और जीवे तीनों माने भक्ति में निरंतर निरंतर लगे रहें भक्ति कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है श्री काशी मिश्र कह रहे हैं था तुम बसर केने या बे अलालनाथ क्यों हो तोमा ना सुनाबे विशेष बात बोलो यहां से यदि आप अलालनाथ जा रहे हो तो अलालनाथ जाने से लाभ क्या होगा क्या जो यहां पर आए हैं वे दौड़ करके संसार की चर्चा सुनाने के लिए तुम्हारे पास में अलालनाथ नहीं पहुंच जाएंगे तो जो संसार की चर्चा करने वाला वो तो कहीं भी पहुंच जाएगा तो अल्लाल को इतनी दूर तो है नहीं कि से कोई जाएगा नहीं तो अल्लाल नाथ से जाओगे तो 20 22 के 25 किलोमीटर पर कोई भी पहुंच सकता है ऐसी कोई बात तो है नहीं चल करके भी पहुंच सकता है तो केवल तुम्हें तो न सुनावे विशेष बात संसार की चर्चा क्या कोई तुम्हें तुमको वहां पर कोई नहीं सुनाएगा सुख दुख की बात को नहीं कहेगा यदि वह तुम्हारे तारे राखी थे मन आज ये राखिल से रक्षण अब यदि आप अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हो तो जैसे आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है आपकी इच्छा ही काम कर देगी जैसे आपकी इच्छा ने आज गोपीनाथ पट्टनायक को बचाया इसी प्रकार आगे भी गोपीनाथ पटनायक को या किसी को भी उस व्यक्ति को आपकी इच्छा मात्र से संरक्षण की प्राप्ति हो जाएगी आपका ये जो व्यवहार है व्यवहार सन्यास आश्रम के सर्वथा उपयुक्त है कि सन्यास व्यक्ति को व्यक्ति व्यक्ति को व्यवहार में साक्षात रूप से नहीं फंसना चाहिए व्यवहार रूप से फंसेगा तो बस दो व्यवहार व्यवहार में रह जाएगा फिर उसका सन्यासी जो स्वरूप है वो समाप्त हो जाएगा तो ये आपका व्यवहार बिल्कुल ठीक है और आप कई बार जो परम भक्तगण हैं उनको भी जो दंड देते हैं जैसे छोटे हरदास उनको आपने दंड दिया तो वो दंड देना भी सर्वथा उचित है हरदास से आप छोटे हरदास से परम कर रहे हैं पांच दूसरों को शिक्षा देने के लिए विरक्त होकर के हो करके, सन्यासी होकर के प्रकृति संभाषण नहीं करना स्त्रियों के साथ में अनावश्यक व्यवहार रखने की जरूरत नहीं है इसलिए आपने छोटे हरदास का त्याग किया तो वो त्याग करना भी लोक शिक्षा की दृष्टि से केवल है तत्वता तो छोटे हरदास का कभी त्याग किया ही नहीं गया और इसी तरह से गोपीनाथ पटनायक उनका भी त्याग किया ही नहीं गया गोपीनाथ पटनायक है तो विषयों में दिखाते अपने आप को विश्व में आ सकते हैं परंतु तत्वता वे आपका ही एकमात्र आश्रय लेकर के विराजमान यदि कोई आपका हृदय से आश्रय लेकर के विराजमान होगा तो आप उसके ऊपर कृपा करते हो ये इस पूरे प्रसंग से प्रकट हो रहा है श्री हरदास छोटे हरदास का त्याग करना ये दूसरों को शिक्षा देने के लिए है और श्री गोपीनाथ पट्टनायक उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं राजा के पास में नहीं जाना ये संन्यास धर्म की रक्षा करते हुए विराजमान परंतु तो श्री प्रभु की कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थता वह सर्वदा सर्वदा विद्यमान है इसलिए ये विचार नहीं करना चाहिए कि छोटे हरदास का तो त्याग कर दिया और गोपीनाथ आचार्य उनकी रक्षा की छोटे हरिदास का भी त्याग नहीं है सब लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया कि छोटे हरदास महाप्रभु को निरंतर निरंतर कृष्ण लीला का श्रवण करा रहे हैं कोई भी व्यक्ति नहीं है और परम सुंदर आवाज आ रही है संगीत की गायन हो रहा है और स्वर छोटे हरदास का ही है तो ये सेवा से उनको कभी वंचित नहीं किया परंतु तो उनको माध्यम बना करके दूसरे लोगों को विषयों से श्रीमंत महाप्रभु ने विरक्त किया है नित्य आशिक और मिश्र पाद ऐसा कह करके तो कह रहे हैं कि फिर से कहीं ऐसा होगा तो फिर क्या होगा इसका जवाब काशी मिश्र ने दे दिया बोलो जिसने आज रक्षा की वो अपने आप रक्षा करेगा अर्थात श्री काशी मिश्र के ऊपर या श्री गोपीनाथ पटनायक उनके ऊपर फिर ऐसी कोई आपत्ति आएगी ना जब जब भी आपत्ति आएगी वो उस समय आपकी आपको स्वयं साक्षात् रूप से किसी वस्तु में सम्मिलित होने की व्यवहार में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है आपकी कृपा ही सब काम कर देगी तो बिना इंवॉल्व हुए बिना साक्षात रूप से व्यवहार में सम्मिलित हुए आपकी इच्छा ही सब कुछ करने में समर्थ है ये निरूपण किया ऐसा कहकर के काशी मिश्र अपने भवन को गए काल में श्री प्रताप रुद्र आयल तार भरे श्री काशी मिश्र उनके घर पर श्री प्रतापरुद्र महाराज ये आए हैं तो प्रताप रुद्र काशी मिश्र के घर में आए प्रताप रुद्री नियम हो श्री पुरुषोत्तम नित्य पाद प्रताप रुद्र महाराज का ये नियम है कि जितने दिन वे अपनी राजधानी कटक कटक तो है इनकी राजधानी परंतु यदि जगन्नाथपुरी में रहते हैं तो जगह जगन्नाथ में नित्य प्रति श्री काशी मिश्र उनके घर पर आकर के अपने पुरोहित अपने कुलगुरु काशी मिश्र उनके चरणों का सेवन करते हैं और जगन्नाथेर है कौरे सेवा अभिनय श्रवण और श्री जगन्नाथ मिश्र जगन्नाथ जो है उनकी सेवा उनकी वे निरंतर निरंतर श्रवण करते हैं तो काशी मिश्र के घर में आकर के उनकी सेवा करना और जगन्नाथ जी के सेवा के विषय में कहा क्या कमी है कैसे क्या सुधार हो इसको श्री काशी मिश्र से वे सलाह करके उसकी व्यवस्था करते हैं सब पूछा करते राजा मिश्र चरण जब चापित लागिल तब मिश्र तारे की भंगीते कहिला श्री प्रताप काशी मिश्र जी के चरणों को दबा रहे हैं चाप रहे हैं उस समय श्री काशी मिश्र कुछ बहाना बना करके राजा से कहने लगे कि देव सुन आ रहे अपरूप बात महाप्रभुर क्षेत्र छाड़े ज्ञान अलाल नाथ के हे राजन एक सूचना आपको देनी थी बुरी सी बात है वो आपसे कहना चाह रहा हूं कहना तो नहीं चाह रहा था पर कहनी पड़ रही है एक अपरूप बात एक अनुचित जो अच्छी न लगने वाली जो बात है कटु बात वो आपसे कह रहा हूं कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी क्षेत्र को छोड़ करके नीलाचल क्षेत्र को छोड़ करके अलाल जाना चाह रहे हैं शून्य राजा दुखी हो राजा दुखी होकर के कारण पूछने लगा तबे मिश्र कहे तार सब विवरण तब श्री काशी मिश्र जी ने राजा के सामने सारे विवरण को बर्णन कर दिया कि गोपीनाथ पट्ट यह ये चांगे चढ़ाई ला तार सेवक सब आश प्रभु के कहिला कि जिस समय गोपीनाथ पट्टनायक को चांग के ऊपर चढ़ाया जा रहा था सूर्य पर चढ़ाया जा रहा था तो उनके भक्तों ने आकर के प्रभु से प्रार्थना की कि मारे बचाओ बचाओ उनको चांद पर ले जाया गया और वानीनाथ उनको भी कहीं जो उनके जो भाई हैं उन भाई को भी कहीं चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है तो ये वो तो वानी ने आकर के कहीं समझाया इसलिए बात हो गई बन गई वो काम बीच में रुक गया इस बात को सुन करके क्षोभित हिल महाप्रभु मन महाप्रभु का मन बड़ा क्षुब्ध हो गया और क्रोधी गोपीनाथ का इ बहुर भर्सन ये सुन करके श्री महाप्रभु ने गोपीनाथ की बहुत भर्सना की है प्रभु का मन ये सुन करके कि उन्होंने राजकीय ढंग का गवन किया है श्री प्रभु ने गोपीनाथ आचार्य को की बहुत उनको गोपीनाथ पट्टनायक को बहुत डांटा है अजितेंद्रीय हया करे राज विषय नाना असतपथे करे राज दिव्य व्यय वे अजितेंद्रीय होकर के एक तो लोमप हो करके राज कार्य करते हैं राज विषय माने राजा के जितने भी कार्य हैं शासन के कार्य उसको लोभ योग करके वे कर रहे हैं और कई कई बार राजा के द्रव्य का असत मार्ग में भी वे प्रयोग कर देते हैं खोटे कार्यों में भी राजा के धन का वे अपव्यय कर देते हैं असत पथ में ब्रह्मस्व अधिक है राजधन क्योंकि राजा का यह धन है वो तो ब्राह्मण के धन से भी अधिक नुकसान देने वाला है यदि कोई राजकीय धन का हरण करता है तो ब्राह्मण के धन का हरण करने पर जो पाप लगता है उससे भी ज्यादा पाप राजकीय धन उनके हरण करने से लगता है इसलिए उसका जो भोग करता है तहा हरे भोग करे महापापी जन जो राजा के धन को चोरा करके और उसका भोग करे वो तो महापापी है राजा बर्तन खाए चोरी करे एक तो राजा के वेतन को खा रहा है राजा उसको वेतन दे रहा है और ऊपर से चोरी और करे तो रायडंडी है से ही शस्त्र विचारे तो वो तो राजा के दंड के पात्र ही है ये शास्त्र विचारे शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति को राजा दंड देगा इसमें कोई बुराई की बात नहीं है तो प्रभु ने यही बात कही राजोचित कौरी ना दे के फुकारे गोपीनाथ पट्टनायक राजा जब अपना धन मांगता है तो उसको तो देते नहीं है राजा उसको दंड देगा ही और हमारे पास में आकर के फुकारे हमारी बा, हमको बचाओ हमको बचाओ हमारी सिफारिश करो ये वो कहता है ए पारे इसलिए यहां पर रहकर के ऐसे महादुख को कौन सहन कर पाएगा इसलिए महाप्रभु यहां से जाना चाह रहे हैं कि आए दिन फिर ये समस्या आएगी कि कोई कोई आकर के आज हमारी सिफारिश कर दो आज हमारी सिफारिश कर दो राजा से ये तो बस हम तो सिफारिश करने में लग जाएंगे इसलिए महाप्रभु उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं अलाल निश्चिंत तो रहे मैं अलाल जाकर के निश्चिंत तो होकर के रहूंगा विषय भालमंद मंद वार्ता ना सुने जो विषयी जन है उनकी अच्छी बुरी जो बातें हैं उनको संसार के व्यवहार की बातों को सुनने का मुझे अवसर नहीं मिलेगा अच्छी बात है मैं अलालनाथ जाऊंगा ऐसा महाप्रभु ने कहा ये सूचना बाती बातों में बात चला करके श्री काशी मिश्री जी ने उस समय प्रताप रुद्र महाराज को कह दी एक शून्य कहे राजा पाया मन व्यथा यह सुनकर के राजा के मन में बड़ी व्यथा हुई प्रताप रुद्र का मन अत्यंत दुखी हुआ और सब दिव्य छाड़ो यदि प्रभु यथा रहो और प्रताप रुद्र ने यह कहा अजी बीस हजार मुद्रा क्या है मैं सब दिव्य छाड़ा जितना भी उसने गवन किया है वो सारे द्रव्य को छोड़ने के लिए भी तैयार हूं प्रभु को यहां रहना चाहिए प्रभु यदि यहां रहते हैं तो मैं सारे धन को छोड़ने के लिए माफ करने के लिए तैयार हो एक क्षण प्रभु यदि पाए दर्शन पाए दर्शन कोट चिंतामणि लाभ नहीं एक क्षण के लिए भी यदि मुझे महाप्रभु का दर्शन होता है तो उसकी तुलना में उस सुख की तुलना में करोड़ों चिंतामणि का लाभ वह भी कहीं नहीं टिकता है तो मुझे करोड़ों चिंतामणियों के लाभ की चिंता नहीं है महाप्रभु का दर्शन मुझे होता रहे कौन छाल पदार्थ यही दु काहन ये दो लाक्ष काहन मुद्रा कहा मुद्रा थी तो कह मुद्रा दो लाख कहा मुद्रा ये तो कौन छार ये तो मिट्टी है इसकी क्या कीमत छाड़ माने कीमत उसकी क्या कीमत है ये तो मिट्टी के समान है कौन क्षार पदार्थ ये तो मिट्टी के समान पदार्थ है यही द्वि लक्ष्य कारण दो लक्ष्य कारण मुद्रा ये तो मिट्टी के समान है प्राण राज्य करो प्रभु पौधे निर्मन छतापर महाराज कह रहे हैं मैं तो अपने संपूर्ण प्राण अपने संपूर्ण राज्य को श्री महाप्रभु के चरणार के ऊपर न्योछावर करने के लिए तैयार हूं मिश्र कहे कौड़ी छाड़ा नहीं प्रभु मान मिश्र ने कहा नहीं नहीं नहीं मारे ऐसी बात नहीं है महाप्रभु ये कभी नहीं चाहते हैं कि राजकीय धन को आप छोडो माफ कर दो कौड़ी माने राजकीय राज जो धन है उसको छोड़ने की महाप्रभु की इच्छा छोड़ाने की माफ कराने की महाप्रभु की दुख इच्छा नहीं है तारा दुख पाए न्याय सहन तो महाप्रभु की यह बिल्कुल इच्छा नहीं है तारा दुख पाए उनका मन दुख हो रहा है सहन इस घटना से महाप्रभु का मन दुखी हुआ ये हम लोगों को सहन नहीं हो रहा है कि ऐसी घटना हुई और ऐसी घटना में महाप्रभु का मन दुख हुआ तो ये हमको कोई सहन नहीं कर, दे। कर रहा है राजा कहे तार आमी दुख नहीं दिवे उस समय प्रताप ने कहा कि नहीं नहीं मैं महाप्रभु को कोई भी प्रकार का दुख नहीं दूंगा चांगे चढ़ा खडगे डाला जाने में मैं सूनी पर चढ़ा करके गोपीनाथ पट्टनायक को खडगे के ऊपर गिराने की बात ये मेरे सामने नहीं आई मेरे सामने तो ये कहा था कि केवल बड़े राजकुमार ने ये कहा था कि ये गोपीनाथ पट्टनायक राजकीय धंग को कहीं चुरा रहा है और अपने शोक मौज में खर्च कर रहा है ऐसी बात मुझसे कही थी उसने ये नहीं कहा कि भीतर जो बात है वो चिलकर के उसने घोलों के दाम बहुत कम लगाए थे ऐसा नहीं कहा था So, पुरुषोत्तम जानारे तेरो कैल परहास बड़े राजकुमार श्री पुरुषोत्तम उनका गोपीनाथ ने परहास किया था इसलिए परहास के बदले में गोपीनाथ आचार्य को राजकुमार ने झूठा भय दिखाया था केवल यह कहा था कि हमारे घोड़े ऐसे नहीं है जो ऊंचा कर्ष करके इधर उधर देखते हुए बात कर रहे हैं ऐसी बात है वो चढ़ाने की जो बात थी वो कही थी कि वो सीधे सीधे बड़े अच्छी क्वालिटी के घोड़े हैं अच्छी नस्ल के घोड़े हैं वो तुम्हारी तरह से ऊंचा देख करके इधर उधर नहीं देखते हैं तो जो गोपीनाथ ने राजकुमार का परास किया था उस परस को के से करके केवल झूठा भय दिखाया था तुम्ही ही आई प्रभु रे राखल यत्न करी गोपीनाथ अः नहीं श्री काशी मिश्री से कह रहे हैं प्रताप कि आप जल्दी से जाओ और जल्दी से जा करके मेरा ये करके, जो ये अः प्रयत्न करके महाप्रभु जो है वे यहां रहें ऐसा ही आप उपयास करो किसी तरह से ये मुई तुम्हारे छाड़े सब कौन मेरा अनुरोध है मैं इसके बदले तहारे छाने वो सब कौड़ी मैं गोपीनाथ पट्टनायक के जितने भी धन हैं उस धन को सबको छोड़ दूंगा मैं उनके पूरे धन को छोड़ दूंगा तो गोपीनाथ के सारे धन को छोड़ छोड़ रहा हूं ऐसा कहकर के राजा ने एक बार सारे धन को क्षमा कर दिया मिश्र कहे कि कौड़ी छाड़ा नहीं प्रभु मने के प्रभु की ये इच्छा नहीं है कि राजकीय धन माफ कर दिया जाए उन्होंने जो धन जमा नहीं कराया है उसको माफ कर दिया जाए ये प्रभु की कभी भी इच्छा नहीं है कौड़ी छालने कदाचिर प्रभु दुखे मन यदि आपने राजकीय धन इसको माफ कर दिया तो प्रभु का मन और ज्यादा दुखी होगा वे एक गलत नीति कभी भी रखना नहीं चाहते हैं गलत उदाहरण हो ये महाप्रभु कभी भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह से कोई भी राजकीय धन का गवन करे इसका महाप्रभु कभी भी समर्थन नहीं करेंगे राजा कहे तारे लागे कोड़ी छागे यहां न कहिवा बोले नहीं नहीं तुम ऐसा करना कि आपके लिए जो गोपीनाथ पटनायक हैं उनके राजकीय धन को मैंने माफ किया महाप्रभु के लिए माफ किया ऐसा उनसे कहने की जरूरत नहीं है महाप्रभु से यह कहने नहीं है कि आपकी वजह से हमने धन को माफ किया है सहज मोर प्रिय तारा यह जनाया महाप्रभु से तो यही कहना कि गोपीनाथ पटनायक मेरे बड़े प्यारे हैं इसलिए अपने मित्र होने के कारण प्रिय होने के कारण राजा ने उतना धन उनको माफ कर दिया है और कहा है कि इस धन को जमा करने के कोष में जमा कराने के जरूरत नहीं है यही दिखाना महाप्रभु को कहीं बीच में मत इस बीच में ऐसा राजा ने कहा भवानंद राय पूज्य तार गर्बित सहजयी प्रीति श्री भवानंद राय ये हमारे परम पूजनी हैं और इनको मैं बड़ा गौरव प्रदान करता हूं भवानंद राय के पुत्र हैं राय रामनंद और ये गोपीनाथ पटनायक ये सब इनके पांच पुत्र हैं उन पांच पुत्रों में एक पुत्र हैं तो भवानंद राय वे मेरे परम पूजनीय हैं परम गौरवशाली हैं उनके पुत्रों के प्रति मेरा सहजी प्रेम है इसलिए राजा ने उनके राजकीय ढंग को माफ कर दिया है ऐसा ही कह देना एक बलि मिश्रे नमस्कारी राजा गेल घरे गेला ऐसा कह करके श्री काशिम श्री जी को प्रतापरुद्ध महाराज ने प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा अपने महल में लौट गए गोपीनाथ जाना है डाकिया अनिल और उस समय श्री गोपीनाथ जी जो हैं वो गोपीनाथ को बुलवाया और बढ़ जाना है तो राजा ने अपने बड़े लड़के और गोपीनाथ इन दोनों को बुलाया और दोनों को बुला करके गोपीनाथ पट्टनायक को भी बुलाया और अपने बड़े लड़के उनको भी प्रताप महाराज ने अपने पास में बुलाया दोनों का समझौता कराने के लिए कि कहीं आपस में फिर दोबारा झगड़ा नहीं करने लगे तो दोनों को बुला करके भेजा और राजा ने गोपीनाथ से कहा गोपीनाथ पट्ट नायक से राजा कहे सब कोड़ी तुम्हारे छाणिल से माल जाख्या दंड पाठ तुम आते दिल गोपीनाथ से कहा कि तुम्हारा जितना भी पैसा बाकी है मेरा पैसा जितना भी बाकी है तुम्हारे ऊपर मैंने वो सब को माफ कर दिया गोपीनाथ से तो ये कहा गोपीनाथ पटनायक से कि तुम चिंता मत करो तुमको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है माल जाड्यापाठ जो है उसके जमीदारी मैं तुमको देता हूं तो तुमको उल्टी और जमीदारी दी जा रही है कि माल जाड्या दंडपाठ इस दंड की इस स्थान की माने उस कस्बे की जो आ, माल मालगुजारी है उस गांव को उसके अधिकार को मैं तुम्हें जिम्मेदारी तुमको दे रहा हूं परंतु एक बात है कि ऐसे ना खबरदार दोबारा ऐसे राजधन को कभी भी खाना मत जो राजा का जितनी भी मालगुजारी आती है उसको पूरा पूरा तुमको जमा करना चाहिए कभी आगे इस प्रकार गवन मत करना कहीं तुमको पैसे की कमी पड़ी है तो पैसे की कमी नहीं होनी सक, चाह, चाहिए आज है ही तुमको दुगुना बे, दुग्ना कर दिया है तो दुगना वेतन कर दिया तुम्हारा जो ये मालजाल दंडपाठ इसकी जिम्मेदारी तुमको दे दी और तुम्हारा सारा कर जो कुछ भी बाकी था वो बा, बाकी उसको माफ कर दिया है तो तीन तीन तुमको पुरस्कार दे दिए ये परंतु तो आज से फिर गर्व मत करना ईमानदारी से राज्य राज्य के प्रति निष्ठावान होकर के तुमको कार्य करना पड़ेगा बलि ऐसा कह करके मेत घड़ी तारे फराइल राजा ने श्री गोपीनाथ पट्टनायक को नेत घड़ी धारण कराई नेत घड़ी एक आदर की पगड़ी है उनको आदर की पगड़ी और पहनाई और उनको इस बात का अधिकार दिया कि तुमको आज से तुम जमीदार हो गए तो जमीदार लोग जो पगड़ी पहनते हैं जमीदार को जो पगड़ी पहनाई जाती है वो नेत घड़ी नाम करके जो पगड़ी है वो पाप श्री गोपीनाथ पट्टनायक को पहना दिया है और कहा के प्रभु आज्ञा लाह विदाय तारे दिल जाओ अब दौड़ करके पहले जाओ महाप्रभु के पास में और महाप्रभु से को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर के अपने राज काम को जाकर के संभालो तो ये प्रभु की आज्ञा लेकर के ले तुमको राजपाठ इनको अपना संभालना चाहिए अपने काम काज में अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक लग जाओ महाप्रभु का आज्ञा लेकर के काज संभालो परमार्थ प्रभु कृपा से हो बहुत दूर अनंत ताहार फल अनंतार बलते पारे ऐसा कह करके जिस समय विदा किया श्री कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि परमार्थ प्रभु कृपा के परमार्थ के विषय में श्री महाप्रभु की कृपा प्राप्ति बड़ी दूर की वस्तु है महाप्रभु की कृपा ये तो बहुत दूर की वस्तु है उसका अनंत फल है उसका कौन वर्णन कर सकता है तत्त्वता महाप्रभु की कृपा तब माननी चाहिए जब परमार्थ में चित्त लगे ये महाप्रभु की कृपा है महाप्रभु की कृपा से केवल राज्य पाठ मिल गया यह तो केवल कृपा का आभास मात्र है तो परमार्थ है प्रभुल कृपा से हो बहुत दूर महाप्रभु की वास्तविक कृपा तो है जब कृष्ण चरणारिद में प्रीति लगे भजन में चित्र लगे ये तो एक बहुत दूर की बात है अनंत ताहर फल महाप्रभु की कृपा का फल अनंत है कि बलित पारित ऐसी अभी तो परमार्थ कृपा मिल जाए वो तो उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है राज्य विषय फल है कृपाल आभास गोपीनाथ पटनायक को राज्य विषय माने कहीं की ज़िम्मेदारी मिल गई ये कृपा का फल नहीं है यह तो कृपा का आभाष मात्र है तो राज्य विषय फल उनको कहीं किसी इलाके की ज़मीदारी मिल गई और उनको मेतवारी मिल गई मेत मिल गई ये तो एक बहुत छोटी सी बात है ये तो कृपा का आभास मात्र है तहार गणना करो मने नहीं आई से ये कृपा मिली इसको तो मन में भी कभी मत सोचना राज्य का मिल जाना कहीं का अधिकार मिल जाना जो राजधन था उसकी राजा की तरफ से माफी मिल जाना इसको तो और दुगना हो जाना इसको तो कभी कृपा के रूप में गिनती करना ही मत ये कृपा है ही नहीं पहाड़ गरना कारो मन नहीं आई से भगवान की कृपा है ऐसी गणना किसी के मन में नहीं आएगी क्योंकि उनकी तनख्वा दुगनी हो गई ये कोई मत की बात नहीं है ऐसे मन में भी मत लाना कहा चांगे धन प्राण तो गोपीनाथ पटनायक की यह दशा थी कि उनको चांग के ऊपर चढ़ाया जा रहा था और उनके प्राण धन का ही हरण किया जा रहा था और कहा सब छाड़े से ही राज्य दिल दान और कहा आज कृपा का आभास मात्र इतना है कि उनका जो कर था उसको भी महाप्रभु ने माफ करवा दिया और उसे राज्य का दान और मिल गया राज्य का अधिकार उसे और प्राप्त हो गया सर्वसु कहा नी कहा ऐसी दशा हो गई कि यदि गोपीनाथ पटनायक अपने सर्वसु को भी बेच देते सारी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति उसको भी बेच देते तब भी राजा के कर को पूरा कर सकने में वे समर्थ नहीं थे और कहा द्विगुण बर्तन पराय आय नेत घड़ी और कहा उनका वर्तन उनका वेतन दुगना हो गया और उनको नेत घड़ी को और पहनाया गया माने बड़ी पगड़ी उनको और धारण कराई गई तो ये तो केवल कृपा का आभास है कृपा का मुख्य फल क्या है परमाशिर प्रभुर कृपा परमार्थ की प्राप्ति होना कृष्ण चरणार्ज में प्रेम की प्राप्ति होना ये यही महाप्रभु की पूर्ण कृपा है तो श्री महाप्रभु किस प्रकार कर्तुमअ मान्यता कर तुम सर्वसमर्थ है प्रकट हो रहा है कि कुछ होने वाला था कहाँ तो उनके प्राणों का हरण किया जा रहा था और कहा उनको इतना बड़ा सम्मान मिल गया और राज्य मिल गया तो ये कर्तुम अकर्तुम मान्यता कर तुम सर्वसमर्थ होकर के शिवन महाप्रभु विराजमान यही उनकी ईश्वरता का एक प्रमाण है कि उनकी इच्छा मात्र से स्वयं गए नहीं केवल इच्छा मात्र की और इच्छा मात्र से सारे कार्य अपने आप आगे से आगे संपादित होते हुए चले जा रहे हैं प्रभु की इच्छा नहीं है प्रभु इच्छा नहीं तारे कोड़ी छाई में प्रभु की यह बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि गोपीनाथ पट्ट के ऊपर जो देनदारी बचती है राजकीय धन जो बचता है उसको माफ कर दिया जाए दुगन दुगिन का भी पुण्य विषय देवे तारे ये भी महाप्रभु की इच्छा नहीं थी कि इनका वेतन दुगना कर दिया जाए और इनको राज्य कार्य दोबारा सौंप दिया जाए तथा पितार सेवक आशे कहीं निवेदन गोपीनाथ के सेवकों ने आकर के यदि एक बार भी निवेदन किया ताते शुद्ध हिल यावे महाप्रभु मन उस समय श्री महाप्रभु का मन अत्यंत अत्यंत शुद्ध हो गया विषय सुख दीते प्रभु नाहे मनोबल भगवान कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि विषय सुख प्रदान किया जाए निवेदन प्रभावे तब फले यही फल क्योंकि अनन्य आश्रय होकर के महाप्रभु के चरणों में ही अपने सुख दुख का निवेदन किया गया था केवल निवेदन का यह फल है कि महाप्रभु ये सब देना नहीं चाह रहे थे परंतु फिर भी निवेदन करने मात्र का यह फल है कि उनको राजकीय कर से मुक्ति मिल गई उनको शासन प्राप्त हो गया और उनका वेतन भी दुगना हो गया ये तीनों लाभ अपने आप मिल गए ये केवल निवेदन मात्र का फल है महाप्रभु का मुख्य फल महाप्रभु की शरणागति का कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है भौतिक सुखों की प्राप्ति तो केवल उनके चरणार्विंद का आश्रय यदि कोई ग्रहण कर ले तो वो अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा महाप्रभु की कृपा का ये मुख्य फल नहीं है विशेष सुख दीते प्रभु नहीं मनोबल गोपीनाथ पटनायक को विषय सुख प्रदान करना यह महाप्रभु की इच्छा नहीं थी निवेदन प्रभाव तब फले एक फल कहीं उन्होंने निवेदन मात्र किया इसके कारण से ही यह फल प्राप्त हो गया स्वीकृति निवेदन और समर्पण ये तीन चीज अलग अलग है तीनों में अंतर है जब किसी व्यक्ति को नाम दीक्षा मिलती है वो है एक तरह से स्वीकृति स्वीकृति का तात्पर्य है जैसे लड़की का लड़के का कहीं एंगेजमेंट हो गया ठाकुर ने अब उसको स्वीकार करना मांग लिया ये हो गया सगाई हो गई एंगेजमेंट हो गया तो नाम दीक्षा जो है वो नाम दीक्षा की प्राप्ति होना कंठी मिल जाना ये है कि ठाकुर इस जीव को स्वीकार करना चाहते हैं इसके बाद में दूसरे प्रकार की दीक्षा पहली हुई नाम दीक्षा अब दूसरी दीक्षा जो है वो दूसरी दीक्षा है वो है मंत्र दीक्षा गोपाल मंत्र दशाक्षर मंत्र इनकी दीक्षा वो दीक्षा है वो है जैसे विधि विधान पूर्वक सप्तपदी तो हो जाए विवाह हो गया तो वो है जीव ने श्री गुरु की संखि में अपने आप के देह इंद्री मन प्राण इन सबों को श्री गोपीजन जन्म को समर्पित कर दिया ये हो गया विवाह अब विवाह के बाद में फिर जैसे गोना होता है इसी प्रकार जब निवेदन हो गया तो तीसरी स्थिति आती है वो आती है समर्पण समर्पण का तात्पर्य है कि प्रभु की वस्तु को प्रभु को ही समर्पण कर दिया जाए जब प्रभु के हो गए हम तो प्रभु की वस्तु प्रभु को ही समर्पण कर दिया जाए तो इस प्रकार स्वीकृति निवेदन और समर्पण स्वीकृति कहेंगे नाम दीक्षा कंठी होना कंठी प्राप्त होने पर नाम दीक्षा होने पर सेवा में उसका प्रवेश हो जाएगा सेवा में उसका हाथ लग जाएगा कहीं बाहर की वो सेवा पूरी तरह से कर सकेगा जब उसे गायत्री मिल गई मैंने श्री गोपाल मंत्र मिल गए तो गोपाल मंत्र मिलने पर फिर वह सेवा का अधिकारी हो गया उसका नाम है निवेदन निवेदन का तात्पर्य है गलती से मैंने इस जगत को और अपने देह को अपना मानव हुआ था हे प्रभु मैं आप अपनी गलती को आज स्वीकार करता हूं और मेरा देह और दैहिक आत्मा ये सब आपके लिए है ये हमने स्वीकार कर लिया अब स्वीकार करके ठाकुर के रोल में हमारा नाम लग गया ठाकुर के रेस्टोरेंट में हमारा नाम लग गया अब जब नाम लग गया तो हमारा कर्तव्य ये है कि अपनी ड्यूटीज को हम पालन करें तो वो ड्यूटी पालन करना क्या है बोल हमारा देह दैहिक दे इनको ठाकुर की इच्छा के अनुसार ठीक समय पर ठाकुर को समर्पित करना उसका नाम है समर्पण हमारा कुछ रहा नहीं हमने पहले ही ठाकुर को समर्पित कर दिया अपने आप को निवेदन कर दिया अब ठाकुर की इच्छा के अनुसार ठाकुर की वस्तु को ठाकुर को समर्पित करना ये हो गया समर्पण जैसे किसी सेवक को यह पता है कि मेरे सेठ जी सुबह छह बजे पर जॉगिंग के लिए बगीचे में जाते हैं वहां पर घूम करके वे साढ़े सात बजे पर लौट करके आते हैं जब लौट करके आते हैं तो उनको कुछ नाश्ता देना है तो वो ठीक समय पर टेबल के ऊपर सजा करके कलेवा रख देता है कुछ हलवा कुछ मेवा छिली हुई थोड़ा सा फल थोड़ा सा नमकीन थोड़ा सा दूध वो रख देता है कहे के ए, ये दूध स्टील के गिलास में के लाए चांदी के गिलास में लेके आओ तो वो चांदी के गिलास में दूध ले आएगा ना तो वो चांदी का गिलास अपने घर से ला रहा है नौकर, ना वो दूध अपने घर से ला रहा है न वो ट्रे अपने घर से ला रहा है मालिक की इच्छा के अनुसार मालिक की वस्तु को ठीक समय मालिक को प्रस्तुत कर रहा है इसी का नाम है समर्पण समर्पण का तात्पर्य है वस्तु हमारी थी ही नहीं वस्तु तो हम तो अपने आप को भी ठाकुर को समर्पित कर चुके हैं और जितना भी जगत था वो भी ठाकुर का ही है सारी संपत्ति सेठ जी की है शेठ जी की इच्छा के अनुसार वो उनकी वस्तु को ठीक समय पर उनको समर्पित कर देगा शेख जी कहे नहीं आज हम हलवा भी खाएंगे तो वो हलवा हटा देगा बोल क्या लाऊं? बोले आज थोड़ा सा बस कुछ मिठाई ले आओ तो दूसरा मिठाई लाकर के रख देगा हलवा हटा देगा दूसरी मिठाई लाकर के वो रख देगा तो मालिक की इच्छा के अनुसार मालिक की वस्तु को मालिक को ठीक समय पर समर्पित करना ये दास का कर्तव्य है दीक्षा जब हमने ले ली मंत्र दीक्षा की प्राप्ति हो गई तो मालिक की इच्छा को समझ करके उनकी आज्ञा को समझ करके ठीक समय पर उनकी सेवा की वस्तु को उनको समर्पित कर देना यह हो गया समर्पण तो स्वीकृति निवेदन और समर्पण इनको किया और इसके बाद में कहीं संबंध ज्ञान उसको भी जोड़ दिया जाए वो एक तीसरी दीक्षा हो जाएगी स्वरूप दीक्षा उसमें भाव संबंध के साथ में श्री प्रभु की वस्तु को प्रभु को सम्यक प्रकार से समर्पित किया जाएगा तो मेरा अपना स्वरूप क्या है उस स्वरूप को भी धारण करके ठाकुर की वस्तु को ठाकुर को समर्पण करना जब निज संबंध के साथ में ठाकुर को समर्पित किया जाएगा तो संबंधमयी वस्तु को जैसे स्नेह के साथ में प्रेमी जन ग्रहण करता है वैसे किसी दूसरे की वस्तु को समर्पण नहीं करता है अपने मित्र के जेब में हाथ डाल करके आप क्या क्या खा रहा है ला मुझे भी दे, ये कहकर के उसकी मुंगफली उसके चना उसके जेब में रखे हैं उनको भी छीन करके खा लिया जाएगा और कोई बगल वाला साथी सहयात्री वो यदि छप्पन भोग भी लगा करके सजा करके बैठा है वो तो कहता है अजय साहब आप भी कुछ लीजिए ना ना आप पेट भरा है यह संबंध नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया वस्तु को भी नहीं लिया जाएगा और संबंध है तो अपने मित्र के जेब में हाथ डाल करके उसके थैले में अभी थैले थैले में क्या रखा, खाए ला मुझे भी दे जबरदस्ती छीन करके जैसे उसकी वस्तु को खाया जाएगा ऐसे ही संबंध ज्ञानपूर्वक श्री ठाकुर जैसे वस्तु को ग्रहण करते हैं वैसे कोई दूसरी प्रकार से नहीं करते हैं ऐसा कह करके श्री महाप्रभु अपू से आनंदित हो रहे हैं श्री प्रभु की इच्छा यद्यपि विष्ण को छुड़ाने की नहीं थी परंतु फिर भी श्री गोपीनाथ पट्टनायक को सब कुछ प्राप्त हो गया के कहीते पारे गौरे आश्चर्य स्वभाव ब्रह्मा शिव आदि यार ना पाए अंतर भाव महाप्रभु के भीतर के हृदय के भाव को ब्रह्मा शिव आदि भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं इस प्रकार शिव महाप्रभु परम कृपा मय होकर विराजमान हैं निताय गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय